न्तरस्य सर्वस्य और ध्यान दें जो योजनाबद्ध की जाती है उन योजनाबद्ध बातों को यदि हम ध्यान से नहीं देखते पूर्वक योजना बना के नहीं चलते तो जो हमारा कर्तव्य है देश जाति धर्म की रक्षा है वह नहीं हो पाती इस समय आप इस शेष समय में अधिक प्रयास इस बात के लिए करें कि के किम संकल् व्रत चलें जिससे हम अपना व्यक्तिगत जीवन उसके पश्चात पारिवारि जो जीवन है समाज औ राष्ट्रे पश्चात् विषय इनको हम इ उठाना उाने योजना बनाएं, बना योजनाबद्धस्पर मिलके काम करें, तो देश जाति धर्म की रक्षा, वैदिक धर्म की रक्षा, र वेदविद्याक्षा ये परम्परा चला सक यदि है परम्परा कि प्रकार से लुप्त होते हा चली ज प्रत्येक व्यक्ति स्त्री अपने जीवन को महान बनाने के लिए बना दिनचर्या बी रीति दैनक जीवन में क्या क्या काम करने हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को ऊचा उठाय के लिए वो वनिर्धारित करें उदाहरण दिए जा सकते हैं कि हम शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं बनाना चाहिए यदि शरीर को स्वस्थ बनाने वाले साधनों को क्रियाओं को भोजन को यदि हम नहीं करते तो शरीर स्वस्थ और बलवान नहीं रहता इसके लिए उसको नियम पूर्वक यथाशक्ति व्यायाम करना पड़ता है व्यक्ति जीवन में ये शारीरक बल शक्ति अगले सार्यो का संपादन करने सम्पादन साधन है। इसके बिना व्यक्ति क्यक्तिगत कार्यो के, के अन्तर्गत विद्या का स्थान है आत्मात्मा बौद्ध विज्ञाने जीवन के उपयोगी ज्ञान विज्ञान है उसको उपलब्ध करना उसकी रक्षा करना उसकी वृद्धि करना फिर यथाशक्ति दूसरों को आगे पहुंचाना आप यदि योजनाबद्ध विशिष्ट विद्या नहीं पढ़ते आवृत्ति अस्वाध्याय नहीं करते तो आप इतना आज जानते हैं उसको भी धीरे धीरे भूल जाएंगे और विशेष रूप से ऋषिकृत ग्रंथ और जो के बनाए वेदानकूलो ऋषियो बना ग्रन्थ हे पठनपाठनस्य व्यक्ति विद्या आत्मा, आत्मात्मा भौतिक विद्या बढ़ती जाती है। संदेह दूर होते जाते हैं। तो विद्वान बनने के लिए प्रयास पूरी शक्ति ली च तीसरी बात जो आप यहां योगा योगाभ्यास सीखते हैं क्रिया रूप में इसको दैनिक जीवन में श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक दोनों समय यथा शक्ति करते चले जाएं. आप करते करते कालांतर में ऐसी स्थिति देख पाएंगे कि हमारी उन्नति हुई है हम आगे बढ़े है इ सफलता अहो मिल चुकी है इतना होने पर आने वाले ऊच स्तर के प्रयोग है समाधि जैसे प्रयोग है ईश साक्षात्कार बाते उन पर विश्वास होने लगेगा यदि आप प्रयोग न अनुभूतया नो बात अनुभवन ने ऋषियों की ओर प्राय बातों पर आपका विश्वास नहीं बन सके बीस बात ऋषियों ने कही हमने एक दो का प्रयोग किया उसका प्रत्यक्ष हो गया उस प्रत्यक्ष के पश्चात श्रद्धा हो गई विश्वास हो गया अठारह बातें भी सत्य होंगी कि मैं संदेह की आवश्यकता नहीं है यदि आप प्रयोग नहीं करते तो बीस में से दो पर भी आदर नहीं किया किभूति है का विश्वास श्रद्धा ऋषि ग्रही बातु न कि व्यक्ति विधि पूर्वक व्यायाम दो चार वर्ष कि पूर्व शरीर केक्षा शरीर सुन्दर सुडोर बलवान् भक्ति पूर्ति सप् ऋषि का विधान व्यायाम की चे इसका प्रभाव ये पड़ता है कि शेष और ऋषियों की बात उनके उपदेश उन श्रद्धा हो जाती है आप योगाभ्यास करके ये देख पाए कि बड़ी शांति मिलती है और ये भी देख पाए कि मन अधिकार में हो जाता है आपने ये भी अनुभव किया कि विविध राजद्वेशों से व्यक्ति बचता है मन में में आने वाली उनको दूर करने मनमा आी बुराया दूरमोता साहस उत्साह जाएगा और आप सूक्ष्म सूक्ष्म तम बुरा विचारं कु उखाड केतिकास अन्यथा न ये वा मुख्यरूपेण व्यक्तिगत इसी प्रकार से अपने परिवार पुत्र पुत्रियां बालक बालिकाएं अपना जो परिवार है उन बच्चों को आज हम महान बनाना चाहते हैं उन्हें बालकों को धनवान बनाने की बात को प्राय सोचते रहते हैं यान स्थान भवन इत्यादि इसमें पर्याप्त पुरुषार्थ करते हैं लोग तनमन ढंग से लगे रहते हैं परंतु अपने पुत्र पुत्रियों को धार्मिक बनाना वैदिक धर्मी बनाना उनको सत्यवादी बनाना सदाचारी बनाना संयमी बनाना परोपकारी बनाना आज्ञापालक बनाना इसकी चेज का नहीं आप बताइए होती हो तो नाम मात्र की कोई कोई आप बै है या नहीं? या नहीं भारतीय का वेद के मानने वो चे आ समाज के नाम से हो चे सनातन धर्म के नाम से हो प्राय अपना बेटा बेटी, ही वो दूसरे मतो मे चला जाए, दूसरे मत को ग्रहणे जागे गुल मिले इवाह न इनके मन में कोई दर्द नहीं है क्या एकाद व्यक्ति को छोड़ो बैठे रहेंगे ऊंघते रहेंगे दूसरे मत वाले कितने दृढ़ता के लगे हुए रहते हैं अपने छोटे से बच्चे को कूट कूट के अपने विचार भर के सुनाते और उसको इतना दृढ़ बना देते वो मर जाएगा फिर अपने मत को नहीं छोड़े आप बताइए ऐसा है या नहीं भारतीयों में जी से काम बैठे रहे निजे काम नहीं चलता व्यक्ति का जीवन संघर्षमय है अन्याय अज्ञान अधर्म बुराइयों से युद्ध करना उखा के फेंकना सत्य न्याय इन चीजों की स्थापना करना ये जीवन है नहीं तो जीना मरना कोई विषय महत्व नहीं रखता दूसरे मत वाले बेचवृद्ध मत वाले तो अपने बच्चे को बालक बालिका को दूसरे मत के दूसरे वाले के साथ दूसरे संप्रदाय वाले के साथ बैठने भी नहीं देना चाहते प्रतिबंध रहता उनका उनके पास में नहीं जा सकता नहीं बैठ सकता उनकी बातें नहीं सुन सकता परंतु यहां ऐसा नहीं कोई बात नहीं जाने तो बच्चे को रोको नहीं बलात् कुछ मत सिखाओ क्या भाषा बोलते हैं थोपो ने क्या बोलते हैं संजा करना थोपो ने हवन करना थोपो ने स्वाध्याय करना थोपो ने मां संदेह खाना छुटवाना थोपो ने कई कुशुम में जाना थोपो ने इसका ये दिमाग कितना खराब है अच्छे कामों के लिए भी थोपना गम का प्रयोग करता है अपने परिवारों को देखो अपने बेटा बेटियों को देखो वो कैसी स्थिति में है कहां जा रहे हैं परिवारों का निर्माण करना पड़ेगा आपको पर बालक बालिकाओं में ये भाव नहीं भरे जाते देश जाति की रक्षा का भी उनके सामने कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता कुछ नहीं कि लोगों को छोड़ दो मन में कोई देश जाति बचा शिक्षा कवा उान नाच है उसमें उसको लड़के लड़की लगे जो अधिक नाच गान जान सम यग कि सङ्गीत विद्या अपनी के पागल होना ये किसने कि उल्टा गाना किसने बड़ी बड़ी बा सभां बेठेगे छोटी छोटी बालिकाओं को बालिका शृङ्गार शृङ्गारीतनीति कपडे पहनाय जि अपि विया वाजा आपने लडकिया रंग लगा देगे और ऐसे ऐसे जैसे कि छोटे छोटे लड़के दूसरे लोग में से फिर एख्तिया है क्या अपने देखे लड़कियां सबके बीच में उनको नचाते सबके बीच में उनको दिखाते और रहे और पुलित होते और गंधे के गंदे गाने हमने अच्छी तरह देखा एक बार की घटना दिल्ली की मुझे वहां बुला रखा था और वही बात चीजें से मैं सुना रहा छोटी छोटी लड़की फिर उनसे बड़ी लड़कियां फिर उससे बड़ी लड़कियां वो शिंगार शिंगार करके, ऐसे ऐसे बना करके, वो करके करके, शृङ्गार शृङ्गार वरम्भर धीरे धीरे नाटक दिखाते दिखाते गे गन्दे गा प्रारम्भे सिखा वी बी लडकी वो जी नाच सके नाचके इो मण्डे ठगा लगा अस्ति तद् नाच गाय अब के बिचारे बोले नहीं, नहीं <laughs> पसीन ने को दान दक्षिणा ने बंझटे तु बोला धी उडा पसीना पसीना दा सुना इ गे गन्दे ना दाब्रूबा भलान इत् सारी शक्ति आग नाचते गाते और उडते आडम्बर आपने कभी सोचा नहीं है कभी आपने विचारा नहीं है कि राजनीति वाले लोग देशी विदेशी और संप्रदाय के लोग करोड़ों की संख्या में सुसज्जित शक्तिशाली सुसंगठित बलिदान देने के लिए तैयार हैं और भारत की भूमि संपत्ति को आधिपत्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील हैं क्या आप आकमन करके बैठे हुआ किसी को भ्रम हो सकता है ुद्धि कुचन हुआ का ऐे हिता कौन तिश्चित बिल्कुल हो सकता स्वयं को जा सुसज्जितना परिवार ते अने परिवार पुत्रपुत्र शरीर बलवन् बनना व्यायाम सिखान शीक्षण उत्क बनना संध्या भन ले जाना सत्सङ्गो मे ले जान ऋषि पुस्तक पठव ये सी कोना पडे आधा घण्टा पौन घण्टा रोज अने बच्च बैठा धर्मीता शिक्षा ऋषि की, की परम्परा वेद दर्शनो की बाते सम् उप भरो प्रशिक्षण दो शरीर बलवन् बनजा बुद्धिमान बनो और उल्टे जो काम करने वाले उनके साथ नहीं जाना और जो उल्टे काम करने उनको उखाड़ के फेंक रहा है तैयारी पर लग जाओ तो जब ये प्रशिक्षण चलेंगे ये उस समय भारत बचेगा वैदिक धर्म बच पाएगा देश विद्या बच पाएगी योग हम शीख सका सकेंगे अन्य साहित्य सब को सबको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और ये सारी धन सम्पत्ति पर विदेशी अथवा देश में रहने वाले देश इसके ऊपर अधिकार करेंगे बताओ क्या करोगे आप जी कुछ करोगे क्या हुँ? बोलते कि नहीं कम से कम ये करो आज जी करेंगे अब देखो कोई मरा मरा सा बोलता है सांस तक नहीं निकलता ये क्यों पैदा हुए थे क्यों अन्न बिगा ईश्वर पुत्र ईश ईश्वर सतत विद्या का करता न्यायकारि सदा न्यायता परो अन्यायकारिदाोडासुर बना चा लगा हमको हो मनुष्य जन्म देता पुत्र के न्याय का पालन वैदिक योग विद्या सी आश्रमो चिति व्यक्ति क निर्माणी परिवार निर्माण राष्ट्रीम विश्व आर्य अण्डा तु का सह जागे क्यागे वै सोचको जना सोचनेक आवश्यकता इनको ना डण्डा रखना ने मारना, ने मारना, आए तो डण्डा म डण्डा आसे पटेगे या लाद्या कबूतर की भांगी आंख बंद करने से बिल्ली कभी छोड़ नहीं सकती कुछ बिल्ली बाहर की है कुछ अंदर की बिल्ली है आप कबूतर की तरह बैठेंगे छोड़ेंगे बिल्ली आंख बंद करो जे खोलो जब तक शक्ति नहीं संगठन नहीं बलिदान नहीं शक्ति सब तरह की शक्ति आपस का संगठन मिलकर रहना फिर धर्म के लिए अधर्म को उखाड़ने के लिए बलिदान की भान क्या संकेत है विष्णु कर्माणी यतः यत पशपशे इंद्रस्य पशे इंद्रशाह इसमें क्या संकेत है विष्णु कहते हैं व्यापक को सर्वत्र विद्यमान ईश्वर को तो के रूप कैसे चलेंगे विष्णु विष्णु विष्णु और षठी के दिन क्या बनेगा विष्णु हो विष्णु क्रवाणी पश्चात है।, है जी सर्व जापक परमात्मा के नियमों को उनके कर्मों को देखो सृष्टि का पालन पोषण करना से उनको कर्म का फल देना विष्णु कर्माणी पश्चाता है और अगला पद है यत वरतानी पशु से ये शक्ति बल बुद्धि से हम उत्तम कर्मों के करते हैं हम भी उत्तम कर्मों का संपादन करते हैं किससे से यत जिस से वरदानी पशु से का क्या है जिस ईश्वर की शक्ति से जिस के ज्ञान विज्ञान से हम उत्तम कर्मों को करते हैं तस्व कर्माणी पश्य विष्णो कर्माणि पश्य विष्णु व्यापक परमात्मा कर्मो तृष्टि रचना कोो यथा वर्तनी पश्य जिकी शक्ति समर्ध्योते है आगे इन्द्र जीवात्मा से युग्य सखा जीवात्मा का योग्य सखा मित्र जैसा ईश्वर है धी पा मित्र न था न है न स्य कौनस्य इन्द्रस्य वेदस्य इन्द्रस्य तो इन्द्रस्य युज्य सखा इन्द्र जीवात्मा का योग्य सखा है मित्र है व ईश्वर है जैसा ईश्वर जीवात्मा का मित्रि देशी है इ न आगे व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा बनाओ पारिवारिक जीवन को ऊंचा बनाओ राष्ट्र को ऊंचा बनाओ विश्व को बनाओ पर जब तक आप परमात्मा की मित्र नहीं बन सकते ईश्वर को अपना सखा नहीं समझते सर्वोत्कृष्ट मित्र नहीं समझते तब तक व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय विश्व जीवन अच्छा कोई बना नहीं सकता ईश्वर को छोड़ने के पश्चात कोई वैज्ञानिक किसी आत्मा को शुद्ध पवित्र नहीं बना सकता वो विधेय नहीं जानता ईश्वर की उपासना किए बिना व्यक्ति की अज्ञानता कुसंस्कार जन्म जन्मांसी की वासना काम क्रोध लोग मोह पक्षपात अन्याय की प्रवृत्तियां वो उखाड़ी नहीं जा सकती चाहे कोई कितना वर्जनित बन जा ईश्वर सान से समाधि लगाते लगा व्यक्ति शुद्धा पवित्र हो जाता है पूरे विश्व के एक दृष्टि देखता है आनन्द पा क्या ईश्वर वाले ईश्वर आनन्दे क्यार गुला ईश्वर गुला सी काम ईश्वर को जोड़ जोडे रखना की छोडना आ प्रयोग तो देखो कम कम ये पूरा आयोजन बल प्रशिक्षण दर्शन अध्यापन सब कुछ इस लिए किया जाता है कि हम ईश्वर के साथ आपबद्ध हो जाएं, ईश्वर को हम अपना सुर से ऊंचा मित्र समझें हम सब कुछ कर लें। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो ना अपना जीवन अच्छा बनेगा न परिवार न देश न विश्व कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा अब इसको यहीं पर विराम देना